श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद एक अठारह सौ पचासी श्री रामकृष्ण नरेंद्र कर्मयोग और स्वदेश प्रेम श्री रामकृष्ण देव सदैव कहा करते थे मैं और मेरा यही अज्ञान है तुम और तुम्हारा यही ज्ञान है एक दिन सुरेश मित्र के बगीचे में महोत्सव हो रहा था रविवार पंद्रह जून अट्ठारह सौ श्री रामकृष्ण देव तथा अनेक भक्त उपस्थित थे ब्रह्म समाज के कुछ भक्त भी आए थे श्री रामकृष्ण देव ने प्रताप मजुमदार तथा अन्य भक्तों से कहा देखो मैं और मेरा इसी का नाम अज्ञान है काली मंदिर का निर्माण रासमणि ने किया है यही बात सब लोग कहते हैं कोई नहीं कहता कि ईश्वर ने किया है अमुक व्यक्ति ब्राह्म समाज बना गए हैं यही लोग कहते हैं यह कोई नहीं कहता कि ईश्वर की इच्छा से यह हुआ है मैंने किया है इसी का नाम अज्ञान है हे ईश्वर मेरा कुछ भी नहीं है यह मंदिर मेरा नहीं है यह काली मंदिर मेरा नहीं समाज मेरा नहीं सभी चीज़ें तुम्हारी है स्त्री पुत्र परिवार कुछ भी मेरा नहीं है सब तुम्हारी चीज़ें हैं ये सब ज्ञानी की बातें हैं मेरी चीज मेरी चीज कहकर उन सब चीज़ों से प्यार करने का नाम है माया सभी को प्यार करने का नाम है जया मैं केवल ब्राह्मण समाज के लोगों को प्यार करता हूँ इसका नाम है माया केवल अपने देश के लोगों को प्यार करता हूँ इसका नाम है माया सभी देश के लोगों को प्यार करना सभी धर्म के लोगों को प्यार करना यह दया होता है भक्ति से होता है माया से मनुष्य बद्ध हो जाता है भगवान से विमुख हो जाता है दया से ईश्वर प्राप्ति होती है सुखदेव नारद इन सब ने दया रखी थी श्री रामकृष्ण देव का कथन है केवल स्वदेश के लोगों को प्यार करना इसका नाम माया है सभी देशों के लोगों से सभी धर्म के लोगों से प्रेम रखना यह हृदय में दया होने से होता है भक्ति से होता है तो फिर स्वामी विवेकानंद स्वदेश के लिए उतने व्यस्त क्यों हुए थे स्वामी जी ने शिकागो धर्म सभा में एक दिन कहा था भारत में धर्म का अभाव नहीं है वहाँ तो वैसे ही आवश्यकता से अधिक धर्म है पर हाँ हिंदुस्तान के लाखों अकाल पीड़ित लोग सूखे गले से अन्न अन्न रोटी रोटी चिल्ला रहे हैं मैं अपने निर्धन स्वदेश निवासियों के लिए यहाँ पर धन की भिक्षा मांगने आया था परंतु आकर देखा बड़ा ही कठिन काम है ईसाइयों से उन लोगों के लिए जो ईसाई नहीं है धन एकत्रित करना टेढ़ी खीर है शिकागो वक्तृता से उद्धित स्वामी जी की प्रधान शिष्या भग्नि निवेदिता मिस मार्गेट नोबल कहती हैं कि स्वामी जी जिस समय शिकागो नगर में निवास करते थे उस समय किसी भारतीय के साथ साक्षात्कार होने पर वह चाहे किसी भी जाति का क्यों न हो हिंदू मुसलमान या पारसी उसका बहुत आदर सत्कार करते थे वे स्वयं किसी सज्जन के घर पर अतिथि के रूप में निवास करते थे वहीं पर अपने देश के लोगों को ले जाते थे गृह स्वामी भी उन लोगों का काफ़ी आदर सत्कार करते थे और वे भली भांति जानते थे कि उन लोगों का आदर सम्मान न करने पर स्वामी जी अवश्य ही उनका घर छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे अपने देश के लोगों की निर्धनता और उनका दुःख निवारण उनकी सच शिक्षा तथा उनके धर्म परायण होने के संबंध में स्वामी जी सदैव विचारशील रहते थे परंतु वे अपने देशवासियों के लिए जिस प्रकार दुख का अनुभव करते थे अफ्रीका निवासी निगरों के लिए भी उसी प्रकार दुखी रहते थे भगनी निवेदिता ने कहा है कि स्वामी जी जिस समय दक्षिणी संयुक्त राष्ट्र में भ्रमण कर रहे थे उस समय किसी किसी ने उन्हें अफ्रीका निवासी कलर्डमैन मैन समझकर घर से लौटा दिया था परंतु जब उन्होंने सुना कि वे अफ्रीका निवासी नहीं हैं वे हिंदू सन्यासी प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद हैं तब उन्होंने परम आदर के साथ उन्हें ले जाकर उनकी सेवा की उन्होंने कहा स्वामी जी जब हमने आपसे पूछा क्या आप अफ्रीका निवासी हैं उस समय आप कुछ भी न कहकर चले क्यों गए थे